पुराण रुद्र संहिता शिवा ने कहा तात तुम मेरे पुत्र हो मेरे अपने हो अतः तुम मेरी बात सुनो आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ सतपुत्र मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए चाहे वह कहीं से भी आए कोई भी हो बेटा यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है ब्रह्मा जी कहते हैं मुने यो कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी उस समय उनके सुंदर रूप को निहारकर पार्वती हर्ष हर्षमग्न हो गई उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा परवश वश छाती से लगा लिया फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया बेटा नारद तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हितकामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी मुनुष्ठ इसी समय भगवान शिव जो परम कौतकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण है द्वार पर आ पहुँचे गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं अतः बोल उठे देव माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर न जाओ माता स्नान करने बैठ गई है तुम कहाँ जाना चाहते हो इस समय जहां से हट जाओ यूँ कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली उन्हें ऐसा करते देख शिव जी बोले मूर्ख तू किसे रोक रहा है दुर्बुद्धे क्या तुम मुझे नहीं जानता मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहाँ आए और गणेश से बोले सुनो हम मुख्य शिव गण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है अन्यथा तुम कब के मारे गए होते अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो ब्रह्मा जी कहते हैं मुने जो कहे जाने पर भी गिरजानंदन गणेश निर्भय ही बने रहे उन्होंने शिव गणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा तब उन सभी शिव गणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृत्तान्त उन्हें सुनाया मुने उनसे सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला बिहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे महेश्वर ने कहा गणों यह कौन है जो इतना उच्छृंखल होकर शत्रु की भांति बक रहा है इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृत्तान्त मुझे क्यों सुना रहे हो विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के जो कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए तदनंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिवजी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ यह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है गणों ने पता लगाकर बताया कि ये गिरजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाह इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया पर वे कोई भी गणेश को पराजित न कर सके तब स्वयं शूल महेश्वर आए गणेश माता के चरणों का स्मरण किया तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए घोर युद्ध हुआ अंत तो गत्वा स्वयं शूल महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी उन शक्तियों का वह जातवुल्यमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा किए डालता था उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भाग दूर जा खड़े हुए